गीता तत्व चिंतन, वर्ण संकरता कारण और परिणाम अधर्मा भी भवात्त्कृष्ण प्रदूष्यंती कुल स्त्रिय स्त्री सुदुष्टा सुषणेय जायते वर्णसंकर हे कृष्ण अधर्म से जब जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाचने स्त्रियों के इस प्रकार दूषित हो जाने पर उनमें वर्ण संकरता उत्पन्न होती है कुलक क्षय का तीसरा दोष अधर्म के इस प्रकार बढ़ जाने से पैदा होता है अर्जुन कहता है कि अधर्म की एवं वृद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के इस प्रकार दूषित हो जाने पर उनमें वर्ण संकरता उत्पन्न होती है यह कुलक क्षय का चौथा दोष है अशुभ प्रवृत्तियों को रोकने के सामान्यतः दो उपाय होते हैं एक तो दंड का भय और दूसरे पाप का भय हम में से अधिकांश या तो नरक के डर से पाप से दूर रहते हैं या फिर पुलिस के डर से यदि पुलिस का डर न होता तो आज समाज में और भी अधिक अव्यवस्था फैल गई होती जब तक मनुष्य में पाप का डर बना रहता है उसे नैतिक बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता नहीं होती पर जब उसमें से पाप का डर निकल जाता है तो उसकी नैतिकता केवल दिखाऊ होती है तब उसकी नैतिकता का आधार केवल पुलिस का दंड होता है जब समाज को अधर्म घेर लेता है तो सबसे पहले पाप का भय खत्म हो जाता है तब स्त्री और पुरुष स्वैर आचरण करने लगते हैं इससे नैतिकता की मर्यादा समाप्त हो जाती है और समाज में व्यभिचार फैल जाता है स्त्रियों के इस प्रकार दूषित हो जाने से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वे वर्णशंकर होती हैं यह वर्ण संकरता समाज के लिए घातक सिद्ध होती है मनुस्मृति में कहा है यस्मिन नेते ये हरिध्वंसा जायंत वर्णदूषका राष्ट्रकै सह तद्राष्ट्रम क्षिप्रमेव विनश्यति जिस देश में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर अधिक बढ़ जाते हैं वह सारा देश देशवासियों सहित शीघ्र नष्ट हो जाता है यही कारण है कि हमने भारत में रक्त शुद्धि पर बड़ा जोर दिया है संसार के कुछ दूसरे देशों में भी कुछ समय पूर्व तक रक्त शुद्धि पर बड़ा बल दिया जाता था अमेरिका में काले और गोरे की लड़ाई प्रमुखतः इसी का परिणाम है भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ वे भारतीयों से अपने को पृथक ही रखते थे इसके मूल में अपनी नस्ल को सुरक्षित रखने की भावना थी वर्ण संकर्ता का दोष नस्ल को खत्म कर देता है हम इस वर्ण संकरता पर विशद और वैज्ञानिक विचार चौथे अध्याय के तेरहवें श्लोक की व्याख्या के संदर्भ में करेंगे